संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व कपिल गौ का महात्म और उसके दस भेद वैशंपान कहते हैं राजन दान और तपस्या के पुण्य फलों को सुनकर युधिष्ठित बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भगवान जिसे ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए पूर्व काल में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गई है उस कपिला गौ का ब्राह्मणों को किस प्रकार दान करना चाहिए वह पवित्र लक्षणों वाली गौ किस दिन और कैसे ब्राह्मण को देनी चाहिए जी के जी ने कप्रिल का, के ने का कितने भेद हैं? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडु नंदन यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन है इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाते हैं अतः ध्यान देकर सुनो पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र मंगलजनक पदार्थों में सबसे अधिक मंगल कारणी तथा पुण्यों में परम पुण्य स्वरूपा है वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या व्रतों में उत्तम व्रत दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं तथा संसार में जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएं हैं उन सब का तेज निकालकर ब्रह्मा जी ने जगत को तारने के लिए कपिला गौ की सृष्टि की है कपिला संपूर्ण तेजों का पुंज है वह अमृत स्वरूप मेध्य शुद्ध पवित्र करने वाली और उत्तम है द्विजातियों को चाहिए की वे सायंकाल और प्रातः काल में कपिला गौ के दूध दही अथवा घी से अग्निहोत्र करें जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी दही अथवा दूध से विधिवत अग्निहोत्र करते अतिथियों की पूजा करते, करते के अन्य से दूर रहते तथा दंभ और असत्य का सदा त्याग हैं वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्यमंडल के बीच से होकर परम उत्तम ब्रह्म लोक में जाते हैं वहां ब्रह्मा के दिव्य धाम में इच्छानुसार रूप धारण कर जथेष्ट स्थानों में विचरते हुए एक कल्प तक आनंद का उपभोग करते हैं और ब्रह्मा जी से सदा सम्मानित होते रहते हैं। इस प्रकार कपिला गौ पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपिला के सिंह के अग्रभाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं जो मनुष्य सवेरे उठ कर कपिला गौ के सिंह और मस्तक से गिरती हुई जल धारा को अपने सिर पर धारण करता है वह उस पुण्य के प्रभाव से सस्ता पाप रहित हो जाता है जैसे आग तिनके को जला डालती है उसी प्रकार वह जल मनुष्य के तीन जन्मों के पापों को भस्म कर डालता है जो कपिला का मूत्र लेकर अपने नेत्र आदि इंद्रियों में लगाता तथा उसे स्नान करता है वह उस स्नान के पुण्य से निष्पाप हो जाता है उसके तीस जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जो प्रातः काल उठकर भक्ति के साथ कपिला गौ को घास की मुट्ठी अर्पण करता है उसके एक महीने के पापों का नाश हो जाता है जो सवेरे सहन से उठकर भक्त पूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है उसके द्वारा समुची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है तथा एक एक परिक्रमा से दस दस रात के पाप नष्ट होते हैं जो पुरुष कपिला गौ के पंचगभ्य से नहाकर शुद्ध होता है वह मानव गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है श्रद्धालु पुरुष के उस स्नान से दस रात के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं भक्तिपूर्वक कपिला गौ का दर्शन करके तथा उसके रंभाने की आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन रात के पाप को नष्ट कर डालता है जो स्नान आदि से पवित्र होकर कपिला गौ के किसी भी अंग का स्पर्श करता है उसका एक वर्ष का पाप दूर हो जाता है एक मनुष्य एक हजार का दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौ को दान में दे दो लोकपितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बतलाया है इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले तो उसे एक हजार के का पाप लगता है ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के दस भेद बतलाए हैं उनका वर्णन करता हूँ सुनो पहली स्वर्ण कपिला दूसरी गौरपिंगला तीसरी आरक्त पिंगली पिंगाक्षी चौथी गल पिंगला पांचवी बभ्रुवर्णाभा छठी श्वेत पिंगला सातवी रक्त पिंगाक्षी आठवीं खुर पिंगला नौवीं पाटला और दसवीं पुच्छ पिंगला ये दस प्रकार की कपिला गौवें बतलाई गई हैं जो सदा मनुष्यों का उद्धार करती है ये वे मंगलमय पवित्र और सब पापों को नष्ट करने वाली है सुवर्ण के समान पीले रंग वाली गौर तथा पीले रंग वाली कुछ लालमा लिए हुए पीले नेत्रों वाली जिसके गर्दन के बाल कुछ पीले हों जिसका सारा शरीर पीले रंग का हो कुछ सफ़ेदी लिए हुए पीले रोम वाली सुर्ख और पीली आँखों वाली जिसके खुर पीले रंग के हों जिसका हल्का लाल रंग हो जिसकी पूछ के बाल पीले रंग के हों गाड़ी खींचने वाले बैलों के भी ऐसे ही दस भेद बताए गए हैं उन बैलों को ब्राह्मण ही अपनी सवारी में जोते दूसरे वर्ण उनसे सवारी का काम न ले गाड़ी में जूते रहने पर उन बैलों को ओंकार की आवाज देकर अथवा पत्ते वाली टहनी से हाके डंडे से छड़ी से और रस्सी से मारकर कर न हाके जब बैल भूख प्यास और परिश्रम से थके हुए हों तथा उनकी इंद्रिया घबराई हुई हो तो उसे गाड़ी में न जोते जब तक बैलों को खिलाकर तृप्त न कर ले तब तक स्वयं भी भोजन न करे उन्हें पानी पिलाकर कर ही स्वयं जलपान करे सेवा करने वाले पुरुष की कपिला गौवे माता और बैल पिता है दिन के पहले भाग में ही भार होने वाले बैलों को सवारी में जोतना उचित माना गया है मध्य भाग में दोपहरी के समय उन्हें विश्राम देना चाहिए किन्तु दिन के अंतिम भाग में अपनी रुचि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए अर्थात आवश्यकता हो तो उनसे काम ले और न हो तो न ले जहां जल्दी का काम हो अथवा जहां मार्ग में किसी प्रकार का भय आने वाला हो वहां विश्राम के समय भी यदि बैलों को सवारी में जोते तो पाप नहीं लगता परंतु जो विशेष आवश्यकता ना होने पर भी ऐसे समय में बैलों को गाड़ी में जोतता है उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है और वह नरक में पड़ता है जो मोहवश बैलों के शरीर से रक्त निकाल देता है वह पापात्मा उस पाप के प्रभाव से निसंदेह नरक में गिरता है और सभी नरकों में सौ सौ वर्ष रहकर इस मनुष्य लोक में बैल का जन्म पाता है अतः तो जो संसार से मुक्त होना चाहता हो उसे कपिला गौ का दान करना चाहिए जो शुद्ध मनुष्य लोभ में मोहित होकर कपिला कपिला गौ को सवारी में जोतता है वह मानव तैतीस देवताओं और पितरों पर भी सवारी करता है उस दुष्ट बुद्ध वाले पुरुष को देवता और पितर सदा सताया करते हैं और वह महाप्रलय तक एक नरक से छूटकर दूसरे खोर नरक में पड़ता रहता है जिस समय कपिल जाति के बैल थक कर लंबी सांस लेते हैं उस समय वे अपने को कष्ट देने वाले मनुष्य के कुल का संघार कर डालते हैं उनके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए जो मनुष्य अग्निहोत्र के होम के लिए अमित तेजस्वी एवं धनहीन श्रोत्री ब्राह्मण को यत्नपूर्वक कपिला गौ दान में देता है वह उस दान से शुद्ध चित्त होकर मेरे गोलोक धाम में प्रतिष्ठित होता है कपिला के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही हजार अथवा उत्तरायण दक्षिणायण के, के आरम्भ में दान करता है उसे अश्व में यज्ञ का फल मिलता है तथा तो उस पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक में जाता है जिसके सिंह में सोना और खुरों में चांदी मढ़ी हो जो से सुसज्जित पुष्ट और चंदन तथा फूल मालाओं से शोभायमान हो, ऐसी को के बने हुए पात्र तथा सहित दान में देना चाहिए। मेरे विचार से पवित्र वस्तुओं में सुवर्ण सबसे अधिक पवित्र है इसलिए गौ को सोने के आभूषणों से सजाकर दान करना चाहिए इस प्रकार दान करने से दाता अपने सात पीढ़ियों तक के पूर्वजों को और सात पीढ़ी आगे होने वाली संतानों को निश्चय ही तार देता है एक हजार अग्निस्टोम के समान एक वाजपेय यज्ञ होता है एक हजार वाजपेयी के समान एक अश्वमेध होता है और एक हजार अश्वमेध के समान एक राजस्व यज्ञ होता है जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से एक हजार कपिला गों का दान करता है वह राजसु यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है उसे पुनः श्लोक में नहीं लौटना पड़ता जो पुरुष कपला गौ के खुरा और सिंगों में सोना उसे सब से अलंकारों से सुशोभित करके का उन -उन युक्त कामधेनों के रूप में उपस्थित होती है दान में दी हुई गौ अपने कर्मो से बंध कर घोर अंधकार पूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का उसी प्रकार उद्धार कर देती है जैसे वायु के सहारे से चलती हुई नाव मनुष्य को महासागर में डूबने से बचाती है पुत्र पौत्र आदि सात पीढ़ियों तक के समस्त कुल को वह गौ तार देती है जब तक पृथ्वी मनुष्यों को धारण करती है तब तक दान में दी हुई गौ परलोक में दाता को धारण किए रहती है जैसे मंत्र के साथ दी हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश कर देती है उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपिला गौ मनुष्य के सब पापों को तत्काल नष्ट कर डालती है जैसे सांप छोड़कर नए स्वरूप को धारण करता है, वैसे ही पुरुष कपिला के दान से पाप मुक्त होकर अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है जैसे प्रज्वलित दीपक घर में फैले हुए अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार मनुष्य कपिल गौ का दान करके अपने भीतर छिपे हुए पाप को भी निकाल फेंकता है बछड़े सहित कपिला गौ के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने करोड़ युगों तक दाता मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला अतिथि का प्रेमी शुद्र के अन्न से दूर रहने वाला जितेंद्रिय सत्यवादी तथा स्वाध्याय परायण हो उसे दी भी गौ परलोक में दाता का अवश्योद्धार करती है